टॉक जीवन संगीत नंबर टेन ए आत्मा तीन दिनों की चर्चाओं के संबंध में बहुत से प्रश्न मित्रों ने भेजे जितने प्रश्नों के उत्तर संभव हो सकेंगे मैं देने की कोशिश करूंगा एक मित्र ने पूछा है कि आप नए विचारों की क्रांति की बात कहते हैं तो क्या वो भी कभी हो सकता है जो पहले नहीं हुआ है इस पृथ्वी पर सभी कुछ पुराना नया क्या है इस संबंध में जो पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि इस पृथ्वी पर सभी कुछ नया है पुराना क्या है पुराना एक क्षण नहीं बचता चढ़ लेता है पुराने का जो भ्रम पैदा होता है वो इसलिए पैदा होता है कि हम दो के बीच जो अंतर है उसे नहीं देख पाते कल सुबह भी सूरज उगा था कल सुबह भी आकाश में बादल छाए थे कल सुबह भी हवाएं चली थी और आज भी सुबह सूरज उगा और बादल छाए और हवाएं चली और हम कहते हैं लेकिन जरा भी वही नहीं जैसे बादल कल सुबह बने थे वैसे अब कभी भी इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं बनेंगे और जैसी हवाएं कल संध्या बही थी वैसी ही हवाएं आज नहीं बह रही कल सांझ आप आए थे सोचते होंगे वही आप आज फिर आ गए हैं तो फूल में न तो मैं वही हूं और न आप वही हैं 24 घंटे में गंगा का बहुत पानी बह चुका है प्रतिपल सब कुछ नया है पुराने को परमात्मा बर्दाश्त ही नहीं करता है एक क्षण बर्दाश्त नहीं करता जीवन का अर्थ ही यही है जीवन का अर्थ है जो नित नया होता चला जाता है लेकिन मनुष्य ने कोशिश करने की जरूर हिम्मत की है कि पुराने को बचाने की चेष्टा में भी उस दिशा में भी उसने काम किया है परमात्मा तो पुराने को बचाता ही नहीं लेकिन आदमी जरूर पुराने को बचाने की कोशिश करता है और इसलिए आदमी का समाज जिंदा समाज नहीं एक मरा हुआ समाज है और जो देश पुराने को बचाने की जितनी कोशिश करता है वो देश उतना ही मरा हुआ देश होता है ये हमारा देश मरे हुए देशों में से एक है हम बहुत गौरव करते हैं इस बात का कि बेबीलोन न रहा सीरिया न रहा मिश्र न रहा रोम न रहा लेकिन हम हमें देखेगा तो पाएगा कि वे इसलिए न रहे कि वे बदल गए नए हो गए और हम इसलिए हैं क्योंकि हम बदले नहीं और पुराने रहने के हमने भरसक चेष्टा की अगर हम बदले भी हैं तो परमात्मा की जोर जबरदस्ती से अपनी कोशिश तो यही रही कि हम बदल ना जाएं, वही बना रहे जो था। बैलगाड़ी अगर छूट रही है कोई हमारे कारण नहीं हम तो छाती से पूरी ताकत लगा के सारे महात्मा और सारे सज्जन और सब नेता मिलके बैलगाड़ी को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन भगवान नहीं मानता और जै प्लेन पैदा किए चला जाता है और हम घसट से चले जा रहे हैं नए की तरफ नए की तरफ जाना हमारी जैसे मजबूरी है सारी दुनिया में उल्टा है सारी दुनिया में पुराने के साथ रहना मजबूरी है हमारे साथ नए की तरफ जाना मजबूरी है सारी दुनिया में नए को लाने का आमंत्रण है हम नए को स्वीकार करते हैं ऐसे जैसे वो पराजय है इसीलिए 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति 300 वर्ष 50 वर्ष पुरानी संस्कृतियों के साथ हाथ जोड़कर भीख मांगती है और हमें कोई शर्म भी मालूम नहीं होती पांच हजार वर्ष से तो कम से कम हम हमने ज्यादा ही वर्षों से है लेकिन ज्ञात इतिहास कम से कम पांच हजार वर्षों का है पांच हजार वर्षो में हम इस योग भी ना हो सके कि गेहूं पूरा हो सके कि मकान पूरे हो सके कि कपड़ा पूरा हो सके अमेरिका की कुल उम्र तीन सौ वर्ष है तीन वर्ष में अमरीका इस योग को गया सारी दुनिया के पेट को भरे और रूस की उम्र तो केवल 50 वर्ष है 50 वर्ष में रूस तो गरीब मुल्कों की कतार से हट के अमीर मुल्कों की आखिरी कतार में खड़ा हो गया 50 वर्ष पहले जिसके बच्चे भूखे थे आज उसके बच्चे जानदारों पे जाने की योजनाएं बनाने लगी 50 सालों में क्या हो गया ये कोई जादू सीख गए वो जादू नहीं सीख गए उन्होंने एक राह सीख लिया कि पुराने से चिपट रहने वाली कौम धीरे धीरे मरती है सड़ती है गलती है नए का निमंत्रण नए को आमंत्रण नए को बुलावा नए की चुनौती और जितने जल्दी हो सके नए को लाओ पुराने को विदा करो। इस सीक्रेट को इस राज्य को वो सीख गए इसका परिणाम यह हुआ है कि वे जीवंत हैं और हम हम करीब करीब मरे मरे वो मित्र पूछते हैं कि नया क्या कुछ आ सकता है एक कहानी मुझे याद आती वो तो कहानी आपने भी सुनी होगी जरूरी सुना होगा जरूर कि चूहों ने एक तरफा बैठक की और विचार किया कि कैसे बचे बिल्ली से तो किसी समझदार चूहे ने सलाह दी तो समझदार चूहे इसी तरह की सलाहें देते हैं सलाहें तो बड़ी अच्छी होती पूरी समझदार चूहों के साथ तकलीफ होगी समझदार चूहे ने का घंटी बांध दो दिल्ली के बड़े सबने ताली पीटी और घर बिल्कुल पूछे थे लेकिन सवाल की घंटी कौन बांधे समझदार चूहे ने कहा हम तो थीरी बताते हैं सिद्धांत बताते हैं एप्लीकेशन तुम खोजो व्यवहार तुम खोजो हमारा काम सिद्धांत बनाना है हमने सिद्धांत बना दिया आप तुम खोजो बात इतनी है कि घंटी बांध दो खतरा नहीं रहेगा बिल्ली आएगी घंटी बजेगी चूहा सावधान हो जाएगा। फिर ये बात चूहों की शास्त्र में लिख ली गई है ऐसा हजारों साल पहले की बात है और हर बार जब भी सवाल उठता है बिल्ली से गैस से बचे चूहा कहते हैं अपनी पुरानी किताब में देखो पुरानी किताब खोलते हैं उसने लिखा है घंटी बांधो चूहा कहते हैं बात तो बिल्कुल सच है बाप दालों से यही सुनी कि घंटी बांध देना चाहिए लेकिन घंटी कौन बांधेगा फिर सवाल वही अटक जाता है अभी फिर ऐसा हुआ कुछ दिन पहले भी चूहों ने फिर सभा की और उन्होंने अब तो बहुत मुसीबत हो गई वो बिल्ली बहुत सता रही है फिर वही पुरानी किताब तो दो नए लड़कों ने कहा नए लड़के चुके हों नए चुके कॉलेज में पढ़ते हों उन्होंने कहा छोड़ो बकवास पुरानी किताब की बहुत हो गया वही बात वही वही पुरानी किताब फिर वही सवाल आ जाएगा फिर भी उन्होंने कहा बिना शास्त्र देखे हम नहीं जा सकते नया कुछ दुनिया में कभी हुआ है जो भी हुआ बाप दादे लिख गए और उससे आगे कहीं कुछ हो सकता है कोई हमारे बाप दादे अज्ञानी थे इतने ज्ञानी थे कि वो सब बातें जानते थे सर्वज्ञ थे उन्होंने लिखा हुआ कि घंटी बांधो फिर शास्त्र खोला गया फिर बात वही अटक गई शास्त्र खोलने वाले हमेशा वही अटक जाते हैं जहां सदा से अटके रहे आगे बढ़ते रहे फिर वही सवाल घंटी कौन बांधे उन चूहने का बकवास बंद करो हम कल घंटी बांध नए लड़के थे चूहने का पागल हो गए हो बिगड़ गए हो कभी घंटी बंधी है आज तक ऐसा कभी हुआ है कभी सुने हैं कि के भी घंटी बांधी हो बिल्ली के गले ऐसा कभी नहीं हुआ न कभी हो सकता है उन चू का बातचीत बंद कल घंटी बन जाए? और सुबह बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिल्ली के गले में घंटी बन गई चूहे बड़े बुलाने बड़े हैरान हुए उनका बड़ी, बड़ी अच्छी बात है घंटी बंदी कैसे उन नए लड़कों ने कहा इसमें कोई खास बात ही नहीं है उन दोनों नए चूहों का एक दवा की दुकान में आना जाना था वो नींद की गोली उठा रहे और जिस घर में बिल्ली दूध पीती थी उसमें डालती फिर मामला तो हल हो गया बिल्ली बेहोश हो गई घंटी चूह ने लेकिन पुराने चूहे सदा यही कहते रहे कहीं कुछ नया हुआ कहीं घंटी बांधी घंटी चूह ने बांध आपके गांव में बांधी या नहीं मुझे पता नहीं तरह तरह के गांव हैं और राजस्थान के गांव तो एकदम पिछड़े हैं यहां के चूहों ने शायद ही घंटी बांधी और वही सोचते चले जाते हैं कहीं नया कुछ होना कोई विचार की क्रांति कहीं हो दुनिया में सदा विचार की क्रांति होती रही है सिर्फ इस देश को छोड़ के हम ही एक अभाग्य देश हैं जहां हम सोचते ही नहीं कि नया हो सक और नए की बात उठे तो फौरन हमारे पास होंगे चांद तरदी बनेगी तो उसके बच्चे चांद चांदोबस्ती बनाने की बातें सोचते हैं अमरीका बच्चे अंतरिक्ष में यात्राएं करने के सपने देखते हैं और हमारे बच्चे रामलीला देखना कुछ बुरा नहीं है राम बड़े प्यारे हैं और कभी कभी उन्हें देखा जाए तो बहुत सुखद है लेकिन रामलीला ही देखते रहना खतरनाक है ये वृत्ति बुरी है केवल रामलीला देखते बल्कि रामराज लाने की बातें भी कुछ ऐसा हमें भ्रम हो गया है कि पीछे सब अच्छा हो चुका है ये गलत है बाल पीछे सब अच्छा नहीं हो चुका पीछे जो भी हुआ है उससे अच्छा सदा आगे हो सकता है क्योंकि हम पीछे से हमेशा ज्यादा अनुभव भी होकर बाहर आते हैं हमेशा ज्यादा अनुभवी होकर बाहर आते हैं आखिर समय बीतता है इतिहास बीतता है तो हम कुछ सीखते हैं कि हम बिल्कुल सीखने की हमें क्षमता ही नहीं राम राज्य फिर से नहीं ले आना है अब तो हम नए राज्य लाएंगे जिनको अगर राम भी उतर आए तो चौंक के देखेंगे ये क्या हो गए लेकिन हमें यह ख्याल है कि पीछे सब अच्छा हो चुका ये बिल्कुल गलत ख्याल है इस गलत ख्याल की वजह से हम अतीत से और पुराने से बंधे रहते हैं और नए को सोच भी नहीं पाते इस देश में हम सबकी ये धारणा है कि स्वर्ण युग हो चुका है वो जो गोल्डन एज हो चुकी दूसरे मुल्क सोचते हैं कि गोल्डन एज स्वर्ण युग आने वाला है आएगा इससे फर्क पड़ता है जो सोचते हैं आने वाला है वो लाने की कोशिश करते हैं जो सोचते हैं हो चुका वो आंख बंद करके बैठ जाते हो कहते जो हो ही चुका वाणा कहे नहीं अब तो रोज रोज पतन होना है कलयुग और कलयुग और कलयुग आएगा अंधेरा अंधेरा फिर इस मुल्क में जाने तो इस मुल्क में जो भी लोगों को समझाता है कि महा आ रही है, वो एकदम गुरु हो जाता है तो बहुत लोग मिल हैं बिल्कुल तो ठीक है सच्ची बात है सब चीजें बिगड़ती जा रही है सब बिगड़ता जा रहा है सब खराब होता जा रहा है महाप्रलय आ रही सब बुरे दिन आने वाले हैं और ये बुरे दिन इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आने वाले हैं ये इसलिए आ रहे हैं कि हम अच्छे दिन बनाने की क्षमता नहीं जुटा पाते और ये इसलिए आ रहे हैं कि सारे मुल्क का चित्र काहिल कमजोर और इतना डरा हुआ हो गया है कि वो कहता है जो है उसको ही पकड़े रहो कहीं वो नो जाए अब जो बुरा हो रहा नया तो कुछ हो नहीं सकता पुराने मकान में रह जाओ अगर गिरने का डर लगता है तो राम राम जपो उसी में सब तरफ से लकड़ियां लगा के इंतजाम कर दो सुरक्षा का लेकिन छोड़ो मत कहीं पुराना चला गया और नया न बना तो क्या होगा डर इतना ज्यादा है इस डर के भी कुछ कारण हैं दो तीन कारण समझ लें जरूरी पहली तो एक ये बात झूठी प्रचारित की गई है कि पहले सब अच्छा था ये बात बिल्कुल झूठी लेकिन इसके पैदा होने की वजह है और तो बड़ी वजह यह है जैसे आज से हजार साल का दो ना कोई मुझे याद रखेगा ना आप लोगों को याद रखेगा लेकिन एक आदमी हमारे बीच हुआ गांधी उसका नाम याद रहेगा दो तो हजार साल बाद लोग उसे याद करेंगे और तब वे क्या सोचेंगे वे सोचेंगे गांधी कितना अद्भुत आदमी था इसके जमाने के लोग कितने अद्भुत रहे होंगे उस जमाने के लोग हम हम तो भूल जाएंगे हमारा तो कोई इतिहास में हिसाब नहीं हमारे लिए तो कोई किताब लिख करते जाएगा कि हम कैसे आदमी थे असली आदमी हम हैं और गांधी सिर्फ अपवाद है एक्सेप्शन है वो कोई नियम नहीं है वो जो अपवाद है वो तो रह जाएंगे और हम जो असली हैं खो जाएंगे और उनके नाम से हम याद किए जाएंगे गांधी का युग लोग कहेंगे जहां गांधी जैसा अच्छा आदमी होगा कैसे बढ़िया लोग भी रहे हो कैसी अहिंसा रही होगी कैसा प्रेम रहा हो कहां का प्रेम हो कहां, प्रेम हो, कहां की एक यही भूल हमेशा होती रही राम राम हमको याद रह और राम के आसपास जो असली आदमियों की भीड़ थी उसका तो ठिकाना नहीं कोई हिसाब नहीं वो भीड़ क्या थी राम के आधार पर हम सोचते हैं कि राम के जमाने के लोग अच्छे रहे हों बुद्ध के आधार पर सोचते हैं बुद्ध के जमाने के लोग अच्छे रहे हों ये बात गलत है बुद्ध को आधार बना के मत सोचिए क्योंकि मेरा कहना है ये अगर बुद्ध और महावीर के जमाने के लोग बहुत अच्छे रहे होते तो बुद्ध और महावीर की याद भी न रह जाती याद सिर्फ उनकी रहती है जो अपवाद है याद सबकी नहीं अगर सोच ले हिंदुस्तान में गांधी जैसे 10,000 आदमी होते ज्यादा नहीं तो मोहनदास करमचंद गांधी का को कोई पता रखना आसान होता हो तो होते कहीं जहां दस हजार गांधी जैसे अच्छे आदमी वहां कौन एक मोहनदास करमचंद गांधी को याद रखे वो तो महावीर या बुद्ध बिल्कुल अकेले हैं करोड़ों में अरबों में इसलिए याद है नहीं तो भूल जाते यानी मेरा कहना यह है कि उनकी याददाश्त बताती है कि वो अकेले और न्यून रहे होंगे और उनकी याददाश्त यह भी बताती है कि जिन लोगों में वो चमक के दिखाई पड़े होंगे वो लोग उनसे उल्टे रहे होंगे नहीं तो चमक के दिखाई नहीं पड़ सकते स्कूल में चले जाए छोटा सा प्राइमरी स्कूल का शिक्षक भी जो जानता है वो भी हम नहीं जानते वो सफेद दीवार पे नहीं लिखता सफेद खड़िया लिख तो सकता है लिख जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता काले बोर्ड पर लिखता है सफेद खड़िया से लिखता है सफेद खड़िया काले बोर्ड पे चमक के दिखाई पड़ती है ये राम बुद्ध कृष्ण महावीर ये सब काले ब्लैक बोर्ड पर समाज के चमकते दिखाई पड़ता है ये कभी दिखाई नहीं पड़ सकते ये जितने महात्मा हैं अगर हीन समाज ना हो तो कभी दिखाई नहीं पड़ सकते हो तो भी दिखाई नहीं पड़ सकते महात्मा के पैदा होने के समाज जरूरी है तो महात्मा पैदा नहीं हो सकता हीन समाज का ब्लैक बोर्ड चाहिए तब उस पर महात्मा दिखाई पड़ता है नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा वो पैदा तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा इसलिए मैं कहता हूं जिस दिन महान समाज पैदा होगा उस दिन महान मनुष्य पैदा होने बंद हो जाएंगे बंद नहीं हो जाएंगे दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे जिस दिन महान मनुष्यता पैदा होगी उस दिन महात्माओं का युग समाप्त पैदा जरूर लेकिन उनको खोजा भी नहीं जा अगर हम गौर से देखें महावीर बुद्ध की शिक्षाएं देखें कन्फ्यूसियस्त लाउस्य की शिक्षाएं देखें मोहम्मद मूसा जरदुस्त की शिक्षाएं देखें तो शिक्षाओं में तो क्या है एक बड़े मजे की बात महावीर सुबह से शाम तक लोगों को समझाते हैं चोरी मत करो हिंसा मत करो दूसरे की औरत मत लगाओ बेईमानी मत करो किन किन लोगों को समझा रहे हैं अच्छे लोगों को दिमाग खराब था जो अच्छे लोगों के ऐसी बातें सिखा और 24 घंटे यही राग है चाहे मार रेना चाहे बुद्ध यही बात चल रही है चोरी मत करो बेईमानी मत करो हिंसा मत करो मारो मत झूठ मत बोलो किसको समझा रहे हैं दो तो ही रस्ते हैं या तो ऐसे आदमी रहे हो जिनको ये समझाना जरूरी है और एक दिन समझाना नहीं दिन रात यही समझाना और या फिर इनका दिमाग खराब रहा करते हो किससे बात करते मैंने सुना है एक चर्च में एक फकीर को निमंत्रण दिया है बोलने के लिए और कहा कि सत्य पर कुछ बोलू वो फकीर ने कहा चर्च में और सत्य पर क्यों बोलूं? सत्य वगैरह पर तो काराग्रह में बोलना चाहिए कैदियों के बीच ये तो चर्च है मंदिर है तो यहां तो गांव के साथ अच्छे लोग हैं यहां सत्य पर बोलूंगा तो लोग मुझे बादल कहेंगे नहीं मुझे चमक लेकिन चर्च के लोग नहीं माने उन्होंने कहा नहीं आप सब जरूर हमें समझाइए बड़ी अच्छी बात है लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं तुम सबने बाइबल पढ़ी है उन सारे लोगों हाँ, ने कहा हमने बाइबल पढ़ी हाथ उठा दी उसने पूछा तुमने बाइबल में ल्यू का उनहत्तरवा अध्याय पढ़ा है उन सबने हाथ उठा दिए सिर्फ रेलादी को छोड़कर उसने कहा तब ठीक है मुझे सब पर बोलना चाहिए और मैं तुम्हें बता दूं कि ल्यूक का उनहत्तरवा अध्याय जैसा कोई अध्याय बाइबिल में है ही नहीं और आप सबने पढ़ा है अब ठीक है अब मैं समझ गया कि किस तरह के कि लोग यहाँ चर्च में हैं फकीर ना समझ होगा चर्च में हमेशा के लोग इकट्ठे होते हैं धार्मिक स्थानों में अधार्मिकों के सिवाय कोई इकट्ठा नहीं होता स्थानों में पापियों के जमघट के सिवाय किसी का प्रार्थना और पूजा सिवाय बेईमानों के और कोई भी नहीं करता है वो जो हमारा दिमाग है वो उल्टा है वो जो पाप कर लेता है वो कहता है पूजा करो क्योंकि पूजा करके पाप को मिटाना है वो जो यहां गड्ढा करता है वहां ढेर उठाता है क्योंकि इंसान करना जरूरी है उस, उस फकीर ने कहा ठीक है अब लेकिन मुझे बड़ा है, हैरानी है कि एक आदमी ने हाथ क्यों नहीं उठाया ये सच्चा बोलने वाला चर्च मकान से आ गया उसने कहा मेरे भाई धन्यवाद तुम्हारा कि तुम यहां हो वो सामने ही बैठा था बुरा आदमी था उसने कहा आपने हाथ क्यों नहीं उठाया उस आदमी ने कहा कि माफ करिए मुझे जरा कम सुनाई पड़ता है क्या आपने पूछा उनहत्तरवाध्याय ल्यूग का रोज पाठ करता हूं लेकिन मैं समझ नहीं सका तो मैंने कहा बिना सबके दुनिया के जिन महापुरुषों के आधार पर हम उनके जमानों को बहुत बड़ा मानते हैं वे लोगों को क्या समझा हैं? लोग क्या समझते हैं? थे उनकी शिक्षाएं गवाहें हैं इस बात की कि लोग बहुत बेहतरीन लेकिन ये फिल्म चलता है कि लोग बहुत बेहतर और ये फिल्म न मिट जाए तो नए समाज नए आदम पर मैं आपसे जुटाऊं नया निरंतर पैदा होता है अगर हम बाधा न डालें तो नया पैदा होगा ही लेकिन हम बाधा डालते हैं हम रुकावट डालते हैं हम कोशिश करते हैं पुराने को बचाने की और ये पुराने को बचाने की जो कोशिश है ये धीरे धीरे ऐसा ऐसा रुगण सड़ा हुआ व्यवस्था बना देती है कि उसके भीतर जीना भी मुश्किल हो जाता है मरना भी मुश्किल हो जाता है इसके हो गए नया ज्ञान चाहिए नए जीवन के नियम चाहिए रोज नए चाहिए क्योंकि कोई भी पुराना नियम थोड़े दिन के बाद खत्म ना हो जाता है वैसे जैसे कि छोटे बच्चों को हम पजामा पहनाते फिर लड़का तो बड़ा होता जाता और हम कहते हैं पजामा वही प्रण हम वो लोग हैं जो एक दफा तय कर लिया कर लिया अब उसकी जान निकलती या तो पजामा बदले बड़ा होता जाता है पजामा बड़ा होता नहीं कोई नियम बड़ा नहीं होता क्योंकि नियम तो जड़ है और आदमी जिंदा है आदमी बढ़ता है और नियम जड़ है वो कसे रह जाते हैं अब वो पजामा छोटा पड़ गया और आदमी बड़ा होता जा रहा अब वो कहता है बड़ी मुश्किल में डाल दिए ये पजामा हमारी जान लिए ले अब तो ही हैं उसके पास या तो वो नंगा खड़ा हो जाए और या फिर पजामा बदले पजामा बदलने नहीं देते तो वो नंगा खड़े के समाज में जो इतना नंगापन इतना ओछापन इतनी मीननेस और इतना काइयापन पैदा हुआ उसका कारण है कि पुराने सब नियम छोटे पड़ गए नया नियम हम बनाते नहीं और पुराना नियम बदलना नहीं चाहते तो आदमी बिना नियम के खड़े होने की कोशिश करता होगा तो कम से कम जिंदा तो रहने दो हम जिंदा तो रहेंगे आपका नियम अपने पास रखो और या फिर यह होता है कि आदमी पाखंडी हो जाता है बुकरेट ऊपर से दिखाता है कि नियम बिल्कुल ठीक है हम बिल्कुल मानते हैं और भीतर से नियम से उल्टा चलता है इस देश में हर आदमी दौरा हो है एक एक आदमी के भीतर तो दो दो आदमी एक वो आदमी है जो बाहर दिखाने के काम के लिए तैयार रखा जाता है जब जरूरत हुई उस आदमी को ओढ़ लिया निकल पड़े घर आए आदमी निकाल के क्रम रखा असली आदमी काम करने रखा असली आदमी काम करता है नकली आदमी ओढ़ने के मतलब आता हम सब पूरे देश की व्यवस्था ने ऐसी हालत खराब कर दी क्योंकि नियम ऐसे जड़ हो गए कि वो हिलने नहीं देते हो हिलना पड़ेगा मैं आपसे कहना चाहता हूं नया चिंतन नए समाज नई क्रांति इस सब दिशाओं में सोचने के लिए मन के द्वार खुले रखिए ऐसा मत सोचिए कि सब पुराना है इसलिए नए की कोई जरूरत नहीं कुछ भी पुराना नहीं है रोज नए की जरूरत है से ले उन्होंने पूछा है कि क्या एक एक आदमी को स्वयं ही सत्य की खोज करनी पड़ेगी क्या जो खोजे गए सत्य हैं वो हमारे किसी काम के नहीं ये मामला कुछ थोड़ा सा नाचुक है नाचुक इसलिए कि सत्य कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो कोई और आपको दे दें सत्य अगर कोई ऐसी चीज होती कि बाजार में एक दुकान खुली होती और वहां सत्य बिकता होता हालांकि दुकानें खुली हैं और वहां सत्य बिक रहे हैं हिंदुओं की दुकानें हैं मुसलमानों की हैं ईसाइयों की हैं सबकी दुकानें खुली हैं और कुछ नई नई दुकानें भी खुली हैं वो सब दुकानों में वो कहते हैं सत्य यहां बिकता है लेकिन सत्य न बिक सकता है न किसी दूसरे से मिल सकता है सत्य को पाने के लिए जो साधना है उस साधना से बिना गुजरे सबके का कोई अनुभव नहीं उससे गुजर के ही वो मिलता है एक फकीर के पास एक आदमी गया और उस फकीर से उसने कहा कि मैं दुनिया में सबसे सुखी आदमी से मिलना चाहता हूं मैं बहुत परेशान हो गया हूं मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा दुखी कोई भी नहीं फिर मुझे ये ख्याल आता है हो सकता है सभी दुखी हो मैं उस आदमी को खोजना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा फकीर ने कहा तुम जाओ इस, इस जगह खोजो ऐसे ऐसे खोजते हुए उस पहाड़ पर जाना उस चोटी पर वहां तुम्हें वो आदमी जाए वो तो चोटी बड़ी दूर थी वो पहाड़ बड़ा दूर था और जो रास्ता उसने बताया था वो बड़ा लंबा था लेकिन वो आदमी खोजना चाहता था वो खोजने वो न मालूम कितने लोगों से मिला और उनसे उसने पूछा उन सबने कहा कि हम सुखी लेकिन हमसे भी ज्यादा सुखी एक आदमी वो वहां गया उधर भी यही उत्तर मिला हम सुनिए भी ज्यादा सुखी है वो बारह वर्ष तक परेशान हो गया वो ये भूल ही गया कि मेरा भी कोई सुख है और मेरा भी कोई दुख है कोई इसी झंझट में पड़ गया कौन सबसे ज्यादा सुखी है बारह साल बाद वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जहां वो पूरा आदमी बैठा था जिसने कहा मैं सबसे ज्यादा सुखी आदमी क्या चाहते हो तुम उस आदमी ने कहा बात ही खत्म हो गई मैं ये चाहने निकला था कि सुख कैसे मिले लेकिन बारह वर्ष तक दूसरों के सुख दुख को सोचते सोचते मैं तो ये भूल ही गया कि मेरा भी कोई दुख है और आज मैं अनुभव करता हूं मुझे दुख ही नहीं है और उस सुख का क्या सवाल है उस बूढ़े आदमी को उसने गौर पड़ी जरा आप अपनी पगड़ी दूर करिए आंखें ढकी है ना आपको ठीक से देखो वो बूढ़ा आंसने लगा पगड़ी दूर की ये वही फकीर था जो 12 साल से पहले मिला गया गिर तो, तो इतनी भटकाने की क्या जरूरत थी आप उसी दिन कह देते कि मैं ही सबसे ज्यादा सुखिया उस फकीर ने का उस दिन तुम्हें समझ में नहीं ये बारह वर्ष की यात्रा जरूरी थी तभी तुम समझ थे जो मैं कह रहा हूं मैं तुमसे पूछता हूं क्या तुम उस दिन समझ सकते थे उस आदमी ने ठीक तो कहते हैं आप उस दिन नहीं समझ जिन्होंने जाना है उन्होंने कह दिया है लेकिन आप उसे नहीं समझ सकते जब तक आप भी एक लंबी यात्रा की घोष से न गुजर जाएंगे गुजर जाएंगे तो समझ जाएंगे वो गुजरना अनिवार्य तैयारी है वो प्रिपरेशन है उस चीज को समझने की जो लिखी पड़ी है लेकिन उसे लिखने से मतलब नहीं है से कोई मतलब नहीं है जब तक आप इस प्रक्रिया से न गुजर जाएं, कि आपका चित्त वहां पहुंच जाए जहां चीजें साफ हो जाती हैं तब तक आपको कहीं से कुछ दिखाई नहीं पड़ सकती और मजे की बात ये यह उद्यम तो आपको ही दिखाई पड़ जाती है सास तो देखिए या न देखिए कोई अर्थ नहीं आप भी शास्त्र तो बन जाते हैं सत्य कोई बात ऐसी नहीं है कि कोई और आप होते हैं आपको दे लंबी यात्रा है खोज है वो खोज आपको ही रूपांतरित करती है और कुछ नहीं करती सबसे तो अपनी जगह है वो अभी भी वही है वो अभी भी आपके पड़ोस में खड़ा है लेकिन आपकी देखने की पात्रता नहीं वो पात्रता जिस दिन पैदा हो जाएगी आप आएंगे बड़ी मुश्किल होगी। गई कहां पहुंचते फिरते थे सब जगह मौजूद था जिसे हम खोज रहे थे वो तो ये रहा हम व्यर्थ ही परेशान हुए लेकिन व्यर्थ ही कोई नहीं होता है वो परेशानी भी तैयारी का अनिला हिस्सा है इसलिए मत सोचिए कि, कि किसी किताब में पढ़कर हम सीख लेंगे और काम चल जाए किताब में पढ़ के सिर्फ उत्तर मिलेंगे प्रश्न का उत्तर तैयार आप कर लेंगे लेकिन उत्तर पास उधार रहेगा आपका नहीं उसकी कोई जड़ आपके भीतर नहीं है वो ऐसा फूल है जो आप खरीद लाए हैं बाजार से वो फूल आपके काणों से नहीं आया है मैंने सुना है एक गांव में सम्राट आने वाला और उस गांव के जो खास खास लोग थे उन सबको सम्राट के सामने प्रस्तुत किया जाने को था सबसे समृ मिलेगा गांव में एक बूढ़ा सन्यासी भी है गांव के लोगों ने कहा हम अपने बूढ़े संन्यासी को सबसे पहले खड़ा करें कि वो हमारा सबसे ज्यादा आदृत आदमी लेकिन राज्य के अधिकारियों ने कहा सन्यासी कुछ गड़बड़ आदमी है पता नहीं राजा से क्या कह दे ठीक से व्यवहार न करे शिष्टाचार न करे कुछ कुछ हो जाए मुसीबत हो जाए तो अगर सन्यासी को खड़ा करना है तो हम उसे पहले से ट्रेनिंग देंगे उसे हम तैयार करेंगे कुछ इस तरह की बात करनी तो ही हम ले जा सकते हैं गांव के लोगों ने कहा कि आप सन्यासी को आदमी है आप, आप सिखा दो तो उन्होंने कहा कि देखो राजा आएगा तो कुछ पूछेगा और पूछेगा तरह की बातें मत करना कि उम्र यानी क्या आत्मा को अमर है उसकी उम्र है इस तरह की बातें मत करना मतलब राजा बहुत हैरान होगा तुम तो सीधा बता देना कि मेरी 60 साल की उम्र है दफ्तर जैसी मर्जी पक्का रहा साठ साल कह दूंगा और ज्यादा मुझे तो नहीं कुछ करना कुछ भी नहीं करना तुम पक्का रखोग जब वो पूछे तुम्हारी उम्र रहना साठ साल वो शायद पूछे कि तुम कितने दिन से ना कर रहे हो तो ऐसा मत कहना कि अनंत जन्मों से चल रही है। ये तो कभी से चल रही अनाद ही इससे कोई मतलब नहीं है इस जन्म की बात है तो साल से साधना कर रहा है ऐसा कहते हैं। जो सिखा गया उसने राजा शिवाजी हम तैयार लोग राजा आया सारे लोग गए संयासी भी गए बड़ी गड़बड़ हो गई थी राजा को पहले पूछना चाहिए था कि आपकी उम्र कितनी है उसने पूछ लिया कि आप साधना कह उसको किरने का बड़ी मुश्किल हो गई उसने कहा साठ साल से क्योंकि उत्तर तो तैयार था राजा ने कहा साठ साल से आपकी उम्र ऐसे कितनी है उसने कहा तीस साल उत्तर तो तैयार था अधिकारी तो घबराया कि हो गई गलती और राजा ने कहा पागल हो तुम पागल हो कि मैं उसको गिरने का तुम राजा ने कहा मतलब तो मतलब है कि तुम गलत सवाल पूछते हम गलत सब जवाब देते और जवाब हमें सिखाया हुआ है अगर हमारा हो तो हम ठीक करके भी दे दें हम मुश्किल में पड़ गए हैं पागल तुम हो पहले इस नंबर दो तो पागल हमें कि हम आए यहां और जवाब हमने सीखा और तुम गलत सवाल पूछ रहे कि हम जितने लोग गीता कुरान बाइबल से सीख के बैठ जाते हैं जिंदगी जब सवाल पूछेगी आपके बने हुए जवाबों में जो किताब से आए उनका कोई तालमेल होने वाला नहीं कहीं कोई तालमेल नहीं होगा जिंदगी कुछ पूछेगी आप कुछ को, क्योंकि आपके भीतर से जो जवाब नहीं आया वो कभी सुसंगत नहीं हो सकता वो हमेशा असंगत होगा एबसर्ड होगा और जिस देश में किताब पढ़ के ज्ञानी बहुत हो जाते हैं उस देश में जवाब तो बहुत चलते हैं लेकिन जवाब एक नहीं होगा हर आदमी जवाब देगा हर आदमी को गीता कंफस्ट है रामायण मालूम है चौपाइयां याद मुड़ता हो गई हर आदमी के पास जवाब बना हुआ है सवाल पूछिए जवाब रेडीमेड जवाब पहले से तैयार है रास्ता खोज रहा है जवाब की कोई सवाल पूछे और जवाब निकले ये जो जवाब की तैयारी है शास्त्र से इतना ही करवा सकते हैं खोज तो। सत्य हो जाते हैं शास्त्रों को पढ़ के कोई सत्य को नहीं जानता सत्य को जान के कोई शास्त्रों को पढ़ सकता है मैं जो कहता आपको निजी तौर से गुजरना ही पड़ेगा वो आपका अनुभव है कि सत्य है तो शायद उनका ख्याल है कि अनुभव और सत्य दो तो चीजें अनुभव यानी सत्य लेकिन कौन सा अनुभव सत्य असत्य अनुभव भी तो होते हैं एक आदमी रास्ते पे जा रहा है और एक रस्सी पड़ी और सांप का अनुभव हो जाता है वो भाग खड़ा होता है वो लौट के कहता है सांप था मैंने अनुभव किया तो वहां था नहीं दृष्टि पड़ी थी असत्य अनुभव भी होते हैं शायद इसलिए उन्होंने पूछा कि आप जो कर रहे हैं वो अनुभव है कि सत्य असत्य अनुभव भी होते हैं लेकिन कब तक और सत्य कौन सा अनुभव और सत्य पर्यायवाची हो जाते जब तक मैं की प्रती चलती है तब तक अनुभव का कोई भरोसा नहीं क्यों सच तो यह है कि जब तक भीतर मैं है तब तक कोई अनुभव सत्य नहीं हो सकता मैं सभी अनुभवों को असत्य कर देता लेकिन जैसे ही मैं चला गया मैं नहीं है सिर्फ अनुभव हुआ आप ऐसा नहीं कहते कि मैंने अनुभव किया आप कहते हैं मैं नहीं था तब अनुभव हुआ फिर फिर असत्य नहीं होता फिर असत्य करने वाली चीज ही चली जैसे हम एक लकड़ी पानी में डालें पानी में डालते से लकड़ी तिरछी हो जाती है। लकड़ी तिरछी नहीं होती लेकिन लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ने लगती है वो जो पानी का मीडियम है वो लकड़ी को तिरछा कर देता है लकड़ी तिरछी फिर भी नहीं होती लकड़ी बाहर निकालिए लकड़ी सीधी है फिर पानी में डालिए लकड़ी फिर तिरछी हो गई पानी का जो माध्यम है वो लकड़ी तिरछी करता है अहंकार का जो माध्यम है ईगो का जो माध्यम है सत्य को असत्य करता है तो जब तक अहंकार के द्वारा कोई देख रहा है जगत को तब तक उसके अनुभव असत्य के अनुभव होंगे यानी असत्य के अनुभव का हुआ अहंकार के द्वारा देखी गई वस्तु तो। और तो सत्य का अनुभव का हुआ निरअहकार दशा में जाना गया जहां कोई मैं नहीं भूल के भी कभी आप यह मत सोचना कि मैं सत्य को जान लूंगा मैं कभी सत्य को नहीं जानता है जब सत्य जाना जाता है तब मैं होता ही नहीं और जब तक मैं होता है तब तक सत्य का कोई नहीं नहीं। और हम सब मैं से भरे हुए हैं जीवन भर मैं को ही मजबूत करते हैं और मैं के ही अनुभवों का आधार लेकर सब को इकट्ठे करते हैं जब तक मैं का आधार है तब तक सब अनुभव झूठे हो कोई अनुभव सब्ज नहीं हो इसलिए अगर ठीक से समझे तो मैं के द्वारा देखा गया परमात्मा ही माया है मैं के द्वारा देखा गया परमात्मा ही जगत है मैं के द्वारा देखा गया ही वो है जो नहीं है और जिस दिन मैं समाप्त हो जाता है उस दिन जो देखा जाता है उस दिन जो प्रतीति होती है वो प्रतीति ब्रम्द है सत्य है कोई और नाम दे इसको मुझे फर्क नहीं पड़ता है एक और मित्र ने पूछा है क्या है लक्ष्य जीवन का क्या मुक्ति ही लक्ष्य है क्या मोक्षी लक्ष्य है नहीं जीवन का लक्ष्य न मुक्ति है न मोक्षी जीवन का लक्ष्य तो स्वयं जीवन की पूर्ण और जिस दिन जीवन की पूर्ण अनुभूति होती है उस क्षण मुक्ति हो जाती है उस क्षण को जाता है वो बाई प्रोडक्ट है वो जीवन का लक्ष्य नहीं है जैसे एक आदमी गेहूं बोता है तो भूसा पैदा करना उसका लक्ष्य नहीं है गेहूं बोता है गेहूं पैदा होते हैं भूसा साथ में पैदा हो जाता है भूसा बाई प्रोडक्ट है वो सब में पैदा हो जाता जीवन की परिपूर्ण अनुभूति जीवन का लक्ष्य है लेकिन परिपूर्ण अनुभूति पर बंधन कर जाते हैं और हो जाती है मुक्ति बाई प्रोडक्ट है मुक्ति भूसे की करें लेकिन हजारों लोग भूसे को मूल बना रहे हैं और गेहूं को बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दिक्कत में पड़ गए वो जाके खेत में भूसे को बो देते दे। हैं न उससे भूसा पैदा होता न गेहूं पैदा बल्कि जो गुस्सा हाथ में था वो भी सड़ जाता और तब तो कुछ कहते हैं कि धर्म वर्म कुछ भी नहीं बेकार की मुसीबत है इससे कुछ होता है हजारों साल से सैकड़ों साल से मोक्ष को लक्ष्य बनाया है उससे गड़बड़ हो गई मोक्ष लक्ष्य नहीं जीवन की परिपूर्णता लक्ष्य है जीवन को उसके पूरे आनंद में पूरे अर्थों में जानना लक्ष्य है और जब जीवन अपने पूरे आनंद में नृत्य करता है तो सारे बंधन गिर जाते हैं जब जीवन अपने पूरे अर्थों में प्रकट होता है तो सब बाधाए गिर जाती है जब जीवन अपने पूरे रूप में संयुक्त होता है समग्र से तो मुक्त हो जाता है अधूरा जीवन बंधन है पूर्ण जीवन मुक्ति है मुक्ति लक्ष्य नहीं है लक्ष्य सदा जीवन है लक्ष्य सदा जीवन अगर मुक्ति को लक्ष्य बनाया तो बहुत खतरे होते क्योंकि अलग ही दिशा चली जाती जो आदमी कहता मुक्ति जीवन का लक्ष्य है वो जीवन को छोड़ने लगता है वो कहता है जीवन को छोड़ो हमारा लक्ष्य तो मुक्ति तो हम तो जीवन से हटेंगे हम तो भागेंगे हम तो पलायन करेंगे हम जीवन को मानते नहीं हम तो अपने को गलाएंगे नष्ट करेंगे हम तो मरने में मानते हैं मोक्ष वाला आदमी मरने में मानता है मोक्ष आदमी सुसाइडल होता है वो कहता है हम आत्महत्या करेंगे कुछ जल्दी करने वाले हिम्मत होते हैं करते हैं कोई कहता है एक एक चीज को छोड़ के हम मरेंगे हम ऐसे जीएंगे जैसे मरा हुआ आदमी जीता इसी को हम सन्यासी कहते हैं इस सन्यासी ने बहुत नुकसान पहुंचाया क्योंकि इसने जीवन की सब जड़ों को विदा कर दिया इसकी जीवन की निंदा ने जीवन के आनंद को छीन दिया इसके जीवन के विरोध ने जो लोग जीवन में खड़े हैं उनको भी पापी करार दे दिया उनको भी कंडेम्ड कर दिया वो भी वहां ऐसे खड़े हैं जैसे अपराधियों जीवन को जीना एक अपराध हो गया है हंसना तो अपराध हो गया खुश होना अपराध हो गया नाचना अपराध हो गया सब अपराध हो गया उदास लंबे चेहरे मात्र एक कोने के सबूत रह गए भागो जिंदगी छोड़ो और जो आदमी जिंदगी से जितना भाग जाए उससे सिकुड़ जाए एक कोने में एक गुफा में उसको बहुत ही उतना ये आदमी की तरफ है युक्ति की तरफ ये नहीं जा रहा ये सब मरने की तरफ जा रहा है ये सोसाइड ये कब्र खोज रहा है मुक्ति की तरफ तो वो जाता है जो और जीवन की तरफ जाता है जो कहता सारे जीवन का आलेखन है जो किरणों के जीवन को पीता है जो चांदारों के जीवन के साथ नाचता है जो दूसरों के आंखों के जीवन के रस को देता है जो फूल पत्ती सब चांदों तरफ जो जीवन है उसके साथ आल्ला है जो उसके साथ रोए रोए को एक कर लेता है जिसकी श्वास श्वास सारे जीवन से एक हो जाती है जो जीवन के साथ उठता है बैठता है सोता है चागता है नाचता है गीत गाता है जो जीवन ही हो जाता है वैसा व्यक्ति को उपलब्ध होता है क्योंकि तो फिर बांधेगा कौन सारा ही एक हो गया जीवन तो बांधेगा कौन और ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त ऐसा व्यक्ति जीते जी मोक्ष बना लेता है वो जो भागने वाला मोक्ष है वो हमेशा मरने के बाद है मरना जरूरी पड़ेगा और जिंदा आदमी कुछ तो जिंदा होगा कितना ही मर जाए कुछ तो जिंदा होगा सांस तो लेगा आंख तो खोलेगा तो वो जो कुछ जिंदगी रह गई वो भी बाधा है मरने के बाद ही मोक्ष हो सकता है और जो मोक्ष मरने के बाद होता वो तो गौड़ी का है जो मोक्ष जीते जी जीवन की पूरी प्रफुल्ल कामना होता हो वही सांस तो मेरी दृष्टि में अगर परमात्मा ऐसे मरने वाले मरने वाले मोक्ष का पक्षपाती होता तो जीवन क्यों होने की कोई जरूरत परमात्मा के विरोध में जीवन चलता है क्या अगर परमात्मा इसका विरोधी है और तो चाहता है कि सब मुक्त हो जाए तो एक बार भी निपटारा करें चित्र करें, लेकिन परमात्मा तो जीवन का पक्षपाती मालूम पड़ता परमात्मा तो तुम कितना ही जीवन को मिटाओ नहीं कॉम्प्लेन फोड़ फौंग देता है तुम कितने ही एटम गिराओ नया जीवन का तुम कितनी ही मुश्किल करो परमात्मा जीवन को पैदा किए ही चला जाता है परमात्मा तो जीवन का बड़ा प्रयोग लेकिन महात्मा जीवन के बड़े दुश्मन इसलिए महात्मा अक्सर परमात्मा के और दुनिया महात्माओं के प्रभाव में परमात्मा से दुनिया को संबंध में इसलिए धर्म जो है वो धीरे धीरे सुसाइडल लाइफ निगेटिव जीवन विरोधी होता है। और धर्म होना चाहिए लाइफ के ऊपर बैठे होना चाहिए जीवन को पूरे आधिकार लेने वाला जीवन के सबूतों को आधिकार लेने वाला ऐसा धर्म ऐसे धर्म की दृष्टि कर मरने के वाले बात के मोक्ष तो नहीं होगी वो कहे कह रहा और इसी बात क्यों नहीं हो सकती हो मैं जो, जो जोर दे रहा हूं कि जीवन का लक्ष्य जीवन ही है और ध्यान रहे जो भी श्रेष्ठतम है जीवन की अनुभूतियां उनका लक्ष्य वही होते हैं जैसे कोई किसी को प्रेम करता हो पूछे प्रेम का लक्ष्य क्या है आदमी बता दे कि प्रेम का लक्ष्य ये है तो प्रेम तो कौड़ी का हो जाएगा क्योंकि तो प्रेम तब साधन बन जाएगा और साध्य कोई और हो जाएगा लेकिन प्रेम ही जानता है वो कहेगा प्रेम का लक्ष्य नहीं प्रेम का लक्ष्य कुछ भी नहीं प्रेम ही प्रेम का लक्ष्य मैं प्रेम करता हूं पर्याप्त इससे ज्यादा नहीं किसी आदमी से बोलो कि सत्य बोलने का लक्ष्य क्या है और वो आदमी कहेगी गांव में इज्जत बढ़ाना फ्लेक्टिबिलिटी है तो आदमी सत्य बोलने से कोई संत भी नहीं बिचारेगा उसका तो गांव में इज्जत बढ़ाने से सकता और गांव अगर चोरों का हो तो वो झूठ भी बोल सकता है क्योंकि वहां झूठ बोलने से जब पड़ सवाल उसका दूसरा ही उसे शब्द से कोई मतलब नहीं इज्जत से मतलब एक आदमी कहता है सत्य इसलिए बोलता हूं कि मुझे मर्ग स्वर्ग जाना सब राजनीतिक मर्ग स्वर्ग में प्रवेश करते चले जा रहे हैं तो फिर को कहेगा फिर फिजिकल की मेहनत करने की जरूरत है जब राजनीतिक तक स्वर्गीय हो जाते हैं जरूर वहां पर रुष्वत चलती होगी तो गांव कुछ कुछ रुस्वत अंदर निकल जाएंगे गायब थी परेशान राजनीतिक तो बिना रुस्वत के नहीं जा हालांकि सब मर्ग के स्वर्गीय हो जाते हैं तो असल में मर्ग को स्वर्ग के समा कहीं नहीं जो भी मर्गा उसके हम कहते स्वर्गीय हो गए पत्थर लगाओ और लगा। तो जितों की मूर्तियां लगती उनमें से अक्सर अधिक नरक में हो लेकिन नारकी लिखो तो झगड़ा हो जाए वो आदमी देखेगा कि स्वर्ग अगर सब राजनीति तक चले जा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है फिर हम भी चले जाएंगे कुछ देखेंगे वही कुछ इंतजाम जरूर हो गया होगा तो फिर वो आदमी सच नहीं बोलेगा सत्य बोलने का जो कहेगा कि सत्य बोलना ही सत्य बोलने का लक्ष्य है आनंद है ये मेरा कि मैं सत्य बोलता हूं इसके आगे और कुछ सवाल नहीं वही आदमी सत्य का प्रेम जीवन में जो भी श्रेष्ठ है सुंदर है तो उसका लक्ष्य वही है वो किसी दूसरे का साधन नहीं है वो स्वयं ही साल है। और जीवन तो परम साधे है वो तो अल्टीमेट वो किसी दूसरे का साधन नहीं है कहीं कोई कहे कि मोक्ष जाने का साधन है जीवन गलत कहता है जीवन अपना ही परंपरा जीत हाँ जब जीवन पूर्णता होता है तब जो अनुभूति होती है वो मोक्ष की है क्योंकि तब कोई बंधन नहीं मालूम पड़ते कोई रुकावट नहीं मालूम पड़ती कोई सीमा नहीं मालूम पड़ती कोई अंत नहीं मालूम पड़ता कोई मृत्यु नहीं मालूम पड़ती उस क्षण में जीवन की परिपूर्ण अनुभूति के क्षण में मोक्ष का ही भाव समा जाता है लेकिन मोक्ष लक्ष्य नहीं है और मोक्ष को लक्ष्य बनाकर जो जाएगा वो सिर्फ वृत्ति पर पहुंचता है और नहीं पहुंचता है और जो जीवन को लक्ष्य बनाकर चलता है वो मोक्ष पर पहुंच जाता है मैं कहता के लिए आतुरता है सिर्फ हीन व्यक्ति के लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनके भीतरहीन ग्रंथि होती है वो पदों के लिए लोलुक होते जो भी आदमी पद के लिए लोलुक मालूम पड़े जानना इस भीतर उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत हीन आदमी किसी कुर्सी पर चढ़ जाऊं तो यही हीनता को बिना कुर्सियों पर सिर्फ हीनता सियों का श्रेष्ठ आदमी मुश्किल से ही जाने क्योंकि राजी हो सकता है मुश्किल से हीनता की ग्रंथि ही पदों की लोलुपता है और इसीलिए तो पदों पर हीनतम व्यक्ति सारी दुनिया नहीं करते हो जाते पदों पर हीनतम व्यक्ति करते और इसलिए तो दुनिया में सारी चीजें स्त होती है क्योंकि सबसे ज्यादा हीन वृत्तियों से भरे हुए लोग अगर सत्ताओं में पहुंच गए हों दुनिया में सौभाग्य फल नहीं हो तो सकती दुर्भाग्य दूसरी बात यह समझ लेनी जरूरी है कि किसी अच्छे आदमी के पद पर पहुंच जाने से समाज का हित अच्छे आदमी के कहीं पहुंच से नहीं होता। समाज का हित व्यक्ति पर निर्भर नहीं है समाज का हित पूरे सामाजिक जीवन दर्शन पर निर्भर है हिन्दुस्तान ये भूल काफी कर लिया हिन्दुस्तान में कुछ अच्छे लोगों को ऊपर भेजा है बीस पच्चीस साल वे जब पहुंचाए गए तो अच्छे लोग जब वे पहुंच गए तो उन्हें पता ऐसा भी नहीं था कि उनमें सभी लोग पूरे थे कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे थे लेकिन वे अच्छे लोग भी इस बड़े गलत जाल में कुछ भी करते समझ समाज का पूरा जीवन दर्शन बदलना चाहिए आदमियों के बदलने से कुछ नहीं होता आदमियों के बदलने से कुछ भी नहीं होता आदमियों की बदलाव करीब करीब ऐसी होती है तो उससे राहत तो मिलती थोड़ी जैसे कोई आदमी मरघट ले जा रहा है किसी की अर्थी रास्ते में एक कंधा दुखने लगता है तो दूसरे कंधे पर। राहत मिलती है थोड़ी देर एक कंधा हल्का हो गया लेकिन आरथी का वजन उतना का उतना है दूसरा कंधा थोड़ी देर में दूसरा कंधा दुखने लगता है आदमी हम बदलते चले जाते हैं आदमी बदलने से कुछ भी नहीं होता है थोड़ी देर राहत लगती है कि लगता है नया आदमी आया कुछ होगा फिर सब कहती है क्योंकि जाल सबका सब पुराना पूरा जाल पुराना है आदमी बदलो पूरा जाल इतना बड़ा है वो आदमी को पीस के रख वो उसको अपनी चक्की में घुमा देता है वो आदमी उस चक्की में घूम जाता है और फस जाता है हिंदुस्तान की जो पूरी की पूरी समाज और राज्य की जो तंत्र व्यवस्था है वो जो मशीन है वो जो चक्की है वो बदलने की जरूरत है वो तोड़ने की जरूरत है आदमियों के बदलने से कुछ नहीं होगा अभी तो हिन्दुस्तान की जैसी आर्थिक सामाजिक वंत्र व्यवस्था है जवान को राष्ट्रपति बना के बिठा दो तो सिवाय बदनामी के उनके और कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला ये सवाल व्यक्ति का नहीं है और हमें व्यक्तियों के संबंध में सोचना बंद कर देना चाहिए और यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि सिर्फ अच्छे आदमी को बिठा देने से कुछ हो जाए नहीं हमें जीवन की पूरी नई दृष्टि को पुरानी दृष्टि की जगह बिठाना हो और जिस दिन जीवन की नई दृष्टि बैठ जाए उस दिन अदना से अदना आदमी भी वहां बैठ के काम कर लेगा लेकिन तंत्र पूरा बदल चाहिए तो जैसे एक बैलगाड़ी चल रही है बैलगाड़ी पर एक गाड़ीवान बैठा है, उसको डांटते हैं बहुत धीरे धीरे बैलगाड़ी चलाते हैं बहुत धीमी चल रही तुम्हारी तो बैलगाड़ी हम एक अच्छे आदमी बुलाते हैं हम उसको ड्राइवर किसी के बैठाएंग बैठा दे क्या हो बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी थोड़ा बहुत दौड़ और गड्ढे वड्डे में गिरा देगा और चिंतित कर सकता है कि ज्यादा दौड़ाया करा और बैल छूट गए मर गए कुछ हो तो और खड़ी कर देंगे नहीं सवाल बैलगाड़ी का नहीं अगर गति लानी है तो बैलगाड़ी की जगह हवाई जहाज चाहिए तो हो सकता है कि जो बैलगाड़ी को चलाने वाला गाड़ी बांध था आंखों में बैठा दिया जाए गति तो चला रहे ये जो दुनिया के दूसरे मुल्क इतने विकास कर रहे हैं उसका कारण ये नहीं है कि उनके पास आपसे अच्छे आदमी बैठे राज जी ने उसमें किसी को बिठा ले वो फंस जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं इसलिए मेरी कोई उत्सुकता इस तरह की बातों में नहीं है कि कोई किसी पर पर के किसी को बिठा दो या किसी को ले जाओ ये सब बिल्कुल तो दो की बातें मेरी उत्सुकता इसमें है कि इस मुल्क का चित्त कैसे बदले चित्त बदल जाए फिर तो हम आबास किसी से भी काम ले सकते वो बहुत मूल्य की बात नहीं लेकिन हिन्दुस्तान की गलत चित्त व्यवस्था में यह भी एक कारण है कि हम हमेशा व्यक्तियों की तरफ देखते हैं तंत्र की हजारों साल से ये भूल चल रही कि हम सोचते हैं कि कोई कृष्ण आ जाएंगे सब ठीक कृष्ण आ चुके तब ठीक नहीं हुआ तो अब दोबारा आने से क्या ठीक हो जाए गीता में बैठ कर पढ़ रहे हैं कि जब जब धर्म की गिलानी हो जब गलाना होगा भगवान आएंगे और कई दफे गिलानी हो चुकी भगवान आ चुके और सब वैसे के वैसा चलता तो अब तो छोड़ो झंझट अब कुछ होगा नहीं आने इसलिए वो आते भी नहीं वो कोई सार नहीं है बार बार जाने से व्यक्तियों पर निर्भर समाज कभी भी बहुत विकासमान नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी है बड़े तंत्र के मुकाबले व्यक्ति एकदम पिस जाता है सवाल तंत्र के बदलने का है फिर छोटा सा व्यक्ति भी सार्थक हो जाता है हिन्दुस्तान में हमने अच्छे व्यक्ति भेजे थे हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमारे पास अच्छे पास अच्छे व्यक्ति थे वो गए स्वतंत्र में स्थल है, कोई काम नहीं आ सकते अब तो उतने अच्छे व्यक्ति भी हमारे पास नहीं अब तो जिनको हम भेजेंगे उनसे कोई आशा नहीं लेकिन फिर भी हमारा ध्यान गलत चीज पर है हम हमेशा ये पूछते हैं कि अब किसको बनाएं अब कौन आदमी आएगा फिर हम आशा लगाते हैं शायद ये कुछ करे आदमी का सवाल नहीं है देश की जो सामाजिक रचना है हमारे सोचने का विचारने का जो ढंग है हमारी जो फुलसफी है हमारा जो जीवन दर्शन है वो गलत है उस गलत जीवन दर्शन की वजह से सारी तकलीफ पूरे जीवन दर्शन को बदलने में, में मेरी उत्सुकता है आदमियों का कोई मतलब नहीं आप आता कोई भी बैठे काम करने से कोई गलत इस बात को अगर ठीक से समझें तो ख्याल में आएगा कि रूस में जो उनके साथ ही हुमत में आए इनकी वजह से कुछ हो गया ये मत सोचना शायद करेंस की जो लेलिन के पहले हुकूमत में था कोई कम बुद्धिमान और अच्छा आदमी नहीं था कम अच्छा आदमी नहीं था बहुत बढ़िया आदमी लेकिन तंत्र व्यवस्था बदलने का ख्याल नहीं था ने ख्याल लेके आया कि पूरी समाज का ढांचा बदल देना ढांचा बदलने का जो ख्याल था वो कारगर हो गया फिर कोई भी आदमी काम कर सकता है मेरी नजर में भारत को व्यक्तियों के ऊपर से आंख हटा लेनी चाहिए और समाज और समाज की आम धारणाएं और बुनियाद उन पर दृष्टि रखनी चाहिए और नहीं तो ये बड़े धोखे की बात है हमेशा व्यक्तियों को बदलते रहेंगे कि सोचते रहें ये गया ये आ जाए वो आ जाए और इससे कुछ होता नहीं फिर हम उदास होते चले जाते और फिर हम व्यक्तियों को गाली देते हैं और हम सोचते हैं खराब है इसमें गड़बड़ कर दिया वो आदमी खराब है लेकिन कोई देखते ही नहीं पूरी व्यवस्था पूरा हमारा ढांचा अत्यंत खतरनाक है इस खतरनाक ढांचे में ढांचे को ही बदलने की चिंता फैलनी चाहिए और यह ध्यान रहे कि कोई व्यक्ति पद पर बैठकर इस स्कूल के चित्र को भी नहीं बदल सकता के चित्त को नीचे से बदलने की जरूरत है ऊपर से कभी चित्त नहीं बदले जाते कि कोई आदमी ऊपर बिठा दो आप बहुत तो दिल्ली आकाशवाणी से लोगों को समझाने लगे और चित्त बदल जाए चित्त नीचे से बदलना पड़ेगा लोकमानस जहां फैलाव में है वहां घुसना पड़ेगा वहां जड़ें काटनी पड़ेंगी और ध्यान वहां देना पड़ेगा वहां चित्त बदलने लगे अपने आप हम एक दृष्टि को उपलब्ध होंगे दृष्टि इस लाशा ने सोचे हैं उन्हीं मित्र ने एक बात और पूछी। उन्होंने पूछा है कि आपने कहा कि गरीबी बड़ी सुखद फिर आप गरीब के घर क्यों नहीं ठहरते आपने कहा कि गरीब का झोपड़ा अमीर के मकान से भी बड़ा है फिर आप अमीर के मकान में क्यों ठहर जाते समझ लेनी चाहिए एक तो ये कि जब मैंने कहा कि गरीब की झोपड़ी अमीर के मकान से बड़ी होती है तो इसका ये मतलब मत समझ कि आप नापने जाएंगे तो गरीब की झोपड़ी बड़ी निकलेगा अमीर का मकान छोटा निकलेगा यह मत समझ लेना जो मैंने भर जाता है वहां प्रेम तो मकान तो बड़े ही है उसके पास मैं समझ लिया कि मकान गरीब के पास बड़ा है एक फकीर की मुझे याद आ गई एक फकीर छोटा सा झोपड़ा है रात है बरफा पड़ रही है पत्नी और फकीर दोनों सुने हैं किसी ने दरवाजे में दस्तक दी है उस फकीर अपनी पत्नी से भगवान पानी है उस वकील ने कहा चंद्र भी है अभी हम बहुत दूर बैठे पास पास बैठे दरवाजा खोले दरवाजा खोला दो आदमियों पांच पास बैठे अब वो गपसप करने लगे मास्क तापने लगे तभी एक गधे ने आके सिर मारा दरवाजा वकील ने कहा दरवाजा खोलो मेरे को उन्होंने तो कोई मेहमान नहीं गधा है वकील ने कहा गति नहीं तुम्हारे लिए इसलिए नहीं कि तुम दरवाजा खोलो उनका लेकिन वो गदा है उन्होंने तो ईद अगर हमें ईद के अंदर जाओगे आज गति चलाओ गरीब आ गया इसको देगा दरवाजा खोलोगे दरवाजा खोलना बड़ा गदलती चला करेंगे क्यों कभी हम बैठते हैं वो खड़े होते मैं खड़े हों लेकिन गरीब का मन इसलिए बड़ा नहीं है कि वो गरीब है मैं तो गरीब का मन इसलिए बड़ा है कि वह प्रेम है प्रेम प्रेम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैसा हो तो प्रेम नहीं होगा और इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं इस पक्ष में हूं कि लोग गरीब रह जाए और ये भी ध्यान रहे कि जो मैंने कहा वो इसलिए नहीं कहा कि लोग गरीब रह जाएं, वो इसलिए कहा कि अमीर के मन में भी जगह हो जाए हमारे नतीजे हम उल्टे ले सकते मैंने जो कहा वो ये नहीं कहा कि गरीब गरीब रह जाए गरीब का गरीब है तो गरीब तो अमीर हो लेकिन अमीर के दिल में भी गरीब जैसी बड़ी जगह हो जाए गरीब को अमीर होने से नहीं रोक लेना अमीर को भीतरे रूप से गरीब होने से रोकना है गरीब को बाहर से अमीर होने देना है अमीर को भीतर से गरीब नहीं होने देना है दोनों तरफ की अमीरियां आनी चाहिए बाहर के वो मेरे मित्र कहते हैं आप गरीब के घर कमी हैं, मुझे कोई वाचन नहीं है तो मजा तो ये है कि गरीब के पास कहानी कहा कहा इस देश की गरीबी तो इतनी है कि घर भी नहीं है तो जिसको आप घर कहते हैं वो घर है शर्म से डूब मर जाना चाहिएगा हम इसको घर कहते हैं वो तो घर क्या है चार पत्ते बांध के चार खपड़े लटका के घर कह रहे हैं आप दस हजार साल से कोई कौन बिल्कुल न रही हो जिसको तो घर कहते हैं ये घर है ये घर है घर बिल्कुल नहीं और अगर इसको घर मानते हैं तो घर कभी भी नहीं बनेगा ये ध्यान रखना ये घर नहीं है इस मजबूरी है सारे मुल्क की बुद्धिहीनता और प्रतिभागीनता का सब घर भी नहीं बना सके जीता मेरी बात ठीक से समझ लेना मैं कोई गरीबी का समाधान नहीं करता हूं जो तो भी आदमी गरीबी का समाधान करता है उसे मैं खतरनाक मानता हूं तो उसकी बातें अगर मानी जाए तो दुनिया गरीब बनी रहे मैं गरीबी का समाधान नहीं करता हूं मैं तो यह कह रहा हूं गरीब के मन में जो प्रेम है वो तो अमीर के मन में भी होना चाहिए और गरीब की जो तकलीफ है वो जानी चाहिए वहां भी सुविधा होनी चाहिए ये जो लेकिन गरीब को समाधर देने वाले लोग भी हैं दरिद्र नारायण है, हाथों की भागलवती दरिद्र को नारायण कहोगे और तो दरिद्र मिटेगा कैसे नारायण को मिटाओगे कैसे नारायण की पूजा करनी पड़ती है मिटाना पड़ेगा दरिद्रता तो महामारी है नारायण नहीं उसे तो मिटा देना है और जो मैंने कहा कि दरिद्रता का एक सुख है उसे भी समझ लेना दरिद्रता का सुख भी केवल उन्हें ही मिल है से कुछ गरीब रहेगा दरिद्र होने का भी एक मजा है लेकिन दरिद्र को यह कभी नहीं मिलता महावीर को मिला हो बुद्ध को मिला हो महावीर राजा के बेटे सब जाना है महल सब जाना है सुख सब जाना है धन जान के पूरे पूरा दान कर महावीर में वे खड़े एक और भी गंगा रास्ते पर नंगा खड़ा होगा आप सोचते हो उनका नंगापन एक है महावीर का नंगापन स्वेच्छा से वरण किया गया है तेरे पे तो भगवान की बड़ी कृपा है देखो महावीर के पास सब था वो भी आखिर छोड़ के नंगा होना पड़ा तुम पे बड़ी कृपा है भगवान की उन्होंने तुम्हें पहले से नंगा बनाया <laughs> तुम मजा करो तुम इस झंझट से बच गए जिसमें महावीर को पढ़ना पड़ा लेकिन क्या एक नंगा आदमी महावीर की नग्नता को उपलब्ध हो सकता है ये नग्नता बुनियादी रूप से अलग चीजें है एक आदमी भूखा मर रहा है अकाल में चले जाए यहाँ राजस्थान में अकाल की हालत है आदमी भूखा मर रहा है उससे तुमको तुझ पर बड़ी कृपा है कई लोग उपवास करते हैं तेरा उपवास भगवान करवा रहा है तू आनंदित हो तू अनुग्रह मान वो आदमी कहेगा क्षमा करें कैसा उपवास मुझे दो रोटी चाहिए मुझे कोई उपवास वगैरह नहीं चाहिए जिस जो ज्यादा खा गया है उसे उपवास में मजा हो सकता है उपवास में सिर्फ ओवरफेड लोगों को मजा हो सकता है और इसलिए जो सोसाइटी जो समाज जितना ओवरफेड होती ज्यादा खा गई होती जैसे जैनियों का समाज हिन्दुस्तान में तो उनमें उपवास का कल्ट चल पड़ता है जो भी ज्यादा खा जाता है उसमें उपवास का सिद्धांत चलने लगता है अभी अमेरिका में फैड शुरू हुआ उपवास का अमरीका में मालूम कितने प्राकृतिक चिकित्सालय खड़े हो गए जहां लोगों को उपवास करवाया जा रहा है और लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं उपवास करके इधर हम भूखे मर रहे हैं उधर तुम तो उपवास करके आनंदित हो रहे हो बात क्या है बात जरूर कुछ है वहां शरीर ने ज्यादा इकट्ठा कर लिया है सरप्लस प्लस चर्बी इकट्ठी हो गई शरीर पर उसको निकाल देने की जरूरत पड़ती उसके निकलने से बड़ा आनंद आता है जैसे कि भूखे आदमी के शरीर पर चर्बी नहीं होती और उसे खाना मिल जाए और चर्बी आ जाए तो आनंद आता है ऐसे ज्यादा खा गए आदमी पे चर्बी थोड़ी कम हो जाए तो उसे आनंद आता है गरीब आदमी गरीबी का पूरा सुख कभी नहीं उठा सकता अमीर आदमी ही गरीबी का पूरा सुख उठा सकता है गरीबी जो है अमीर आदमी की लास्ट लग्जरी आखिरी अभी देखे अमेरिका में बीटल है बीटनिक है हिप्पी है ये सब अमीर लोगों के बेटे ये करोड़पतियों के बेटे हैं अरब के बेटे मेरे पास हिप्पी मिलने आए बनारस में था वो हिप्पी मुझे मिलने आया मैं उनसे पूछा तुम अरब पतियों के लड़के लड़कियां हो तुम बनारस में खड़े हो के दस पैसे भीख मांग रहे हो उन्होंने कहा इतना आनंद मालूम होता है जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल लेकिन हमको मालूम हो सकता है हमको नहीं मालूम हो सकता वो बोले इतनी फ्रीडम इतनी मुक्ति वृक्ष के नीचे जहां चाहे वहां सो जाते ऐसा आनंद कभी नहीं जाना लेकिन भिखारी होने का आनंद अरबपति के बेटे को मिल सकता है लेकिन कोई कहे कि जब आखिर आखिर धन को भी छोड़ के कोई गरीब हो जाता है तो हम तो गरीब पहले से तो मुझे एक कहानी याद आती मैंने सुना है कि एक स्टेशन पर कुछ लोग हरिद्वार की यात्रा को जा रहे हैं सारे लोग ट्रेन में बैठ रहे हैं सब चिल्ला रहे हैं भीतर बैठो सामान रखो अंदर आओ देर मत करो गाड़ी छूटने को है और एक आदमी स्टेशन पर खड़ा आठ आदमी उसको खींच रहे हैं और वह आदमी ये कहता पहले ये बता दो इस गाड़ी में से हरिद्वार पर पहुंच के उतरना तो नहीं पड़ेगा अगर उतरना है तो चढ़ना क्या जब उतरना ही है तो चढ़ना फिजूल है हम नहीं चढ़ते ना समझे जो चढ़ रहे हैं फिर अभी उतरोगे ना थोड़ी देर में वो मित्र कह रहे हैं गाड़ी छूटी जा रही हम रास्ते में तुमको समझाएंगे अभी इतनी ऊंची बातें मत करो पहले अंदर चलो फिर हम पीछे बीच में बात कर लेंगे लेकिन वो कहता मुझे पक्का बता दो लेकिन मित्रों ने देखा गाड़ी छूटने करीब उन्होंने जबरदस्ती उसे अंदर कर लिया फिर हरिद्वार आ गया वाज नहीं बैठा रहा बंद किए अब हरिद्वार पे सब उतरने लगे अब फिर दूसरी आवाज चल रही को उतरो जल्दी उतरो सामान नहीं चलाओ और उस आदमी को फिर उसके मित्र घेरे हैं वो कहते हैं गाड़ी छूटने को नीचे उतरो वो कहता हम नहीं उतरेंगे जब चढ़ गए तो चढ़ गए अब क्या उतरेंगे हम उनमें से नहीं है कि बदल जाएं हम तो सिद्धांत के अटल हम चढ़ गए हम चढ़ गए अब उतरेंगे नहीं हम तो तुम देख के हैरान है, तुम दो घंटे में बदल गए दो घंटे पहले चढ़ना चढ़ना कर रहे थे उतरना उतरना करने लेकिन बड़े बेईमान वो मित्र कह रहे अरे पागल हो गए नीचे उतरो गाड़ी छूटने को वो कहता है कि हम चढ़ते नहीं थे तुमसे पहले ही कहा था जबरदस्ती उसे नीचे उतारते अब वो आदमी ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा तर्क तो ठीक है वो कहता है अब चढ़ नहीं उतरना ही है तो चढ़ना क्या लेकिन ये भूल जाता है कि चढ़ना और स्टेशन पे था उतरना और स्टेशन पर है न चढ़ते तो हरिद्वार न आता तो एक दिन अमीर आदमी को भी गरीबी वरण करनी पड़ती है लेकिन वो उतरना हरिद्वार पर है गरीब आदमी अगर अमीरी से न गुजरे तो गरीबी कभी स्वेच्छा नहीं हो पाती और जब तक गरीबी स्वेच्छा न हो तब तक सुख नहीं है वो जो डायोजीनीस जिसकी कहानी मैंने कह के कहा था कि गरीबी भी एक सुख है वो साधारण गरीब नहीं था वह ऐसा गरीब नहीं था कि गरीब था गरीबी स्वेच्छा से वरन की गई थी वॉलेंटरी थी वो एक आनंद थी वो गरीब उसका होना मजबूरी नहीं थी दुनिया में जो मजबूरी से गरीब है वो बेचारा क्या गरीबी में सुख ले सकता है लेकिन दुनिया में जो खुशी से गरीब होता है उसका मजा और है इसलिए मैं इस पक्ष में हूं कि समाज धनी से धनी होना चाहिए ताकि हर आदमी को ये मौका मिल सके कि अगर वो गरीब होना चाहे तो हो जाए समाज धनी से धनी होना चाहिए समाज इतना धनी होना चाहिए कि कोई भी आदमी स्वेच्छा से गरीबी का मजा ले सके कोई भी आदमी फकीर हो सके लेकिन जहां तब फकीर ही हो वहां कैसे ये मजा हो सकता है मेरी बात ठीक से समझ लेना मैं गरीबी का पक्षपाती नहीं हूं उस गरीबी का जो चारों तरफ दिखाई पड़ रही मैं उसका दुश्मन हूं वो मिटनी चाहिए उसे एक मिनट ठहरने देना खतरनाक है उसे आग लगा देना चाहिए उसे बचने नहीं देना चाहिए लेकिन मैं एक और गरीबी का जरूर पक्षपाती पाती हूं लेकिन वो उनको मिलती है जो स्वेच्छा से उसे वर्ण लेकिन स्वेच्छा से कोई कब वर्ण करता है जब चीजें अनुभव से व्यर्थ हो जाती हैं, धन को जब कोई जान लेता है धन व्यर्थ हो जाता है यश को कोई जान लेता है यश व्यर्थ हो जाता है जो भी जान लिया जाता है वो व्यर्थ हो जाता है। उसके पार उठ जाना है गरीबी से अमीरी और अमीरी से फिर एक और गरीबी है लेकिन वो गरीबी बात ही और है जीसस ने कहा है धन है वे लोग जो सच में गरीब हैं। बड़ी अजीब बात धन है वे लोग जो सच में गरीब हैं, मतलब इन गरीबों को जीसस सच में गरीब नहीं मानते ये भीतर से तो अमीर होने की कोशिश में इसलिए गरीब नहीं कहे जा सकते गरीब आदमी भीतर से अमीर होने की कोशिश में है उसकी आकांक्षा अमीर होने की है उसका चित्र रुपए पाने का है बड़ा मकान करने का उसे भी सब वही करना है जो दूसरे कर रहे हैं नहीं कर पा रहा है इसलिए पीड़ित है दुखी है सच में गरीब नहीं है सच में गरीब दुनिया में थोड़े से ही लोग हुए क्योंकि दुनिया में अमीरी ही बहुत कम है दुनिया में अमीरी बढ़ जाए सारा देश समृद्ध बुद्ध और महावीर जैसा एक आध दो घराने राजाओं के ना हो सब घराने राजाओं के हो गए हों तो हजारों करोड़ों बुद्ध पैदा होंगे महावीर पैदा होंगे इस गरीबी में नहीं पैदा हो सकते सच में जो गरीब होने का मौका मिलता है उसका तो मजा और है लेकिन वो किसको मिलता है वो उनको मिलता है जो जीवन की सुविधाओं और आवश्यकताओं की आत्यंतिक उसकी चरम अनुभूति से गुजरते हैं उन्हें मिलता है मैं गरीबी का पक्षपाती नहीं हूं और गरीबी का पक्षपाती हूं लेकिन गरीबियां दो हैं एक वो स्टेशन जहां से हम चढ़ते हैं और एक वो स्टेशन जहां हम उतरते हैं उतरना है कभी एक दिन उतरने के लिए भी चढ़ जाना जरूरी है और इसलिए मेरी बात अगर ठीक से समझेंगे तो ना तो मैं पक्ष इस पक्ष में हूं कि गरीब के झोंपड़े रहना इस पक्ष में हूं कि गरीबी रहे लेकिन इस पक्ष में जरूर हूं कि आदमी बाहर से ही अमीर ना हो भीतर से भी अमीर हो जाए और भीतर की अमीरी एक बात ही और है भीतर की अमीरी का मतलब है एक बड़ा हृदय एक बड़ा मकान ही नहीं एक बड़ा हृदय भीतर की अमीरी का मतलब है एक विस्तीन भाव भीतर की अमीरी का मतलब है कि बाहर का धन ही नहीं भी का भी भी का दन, भीतर का भी धन और भीतर का धन भीतर का साम्राज्य वो भीतर की समृद्धि वो जब तक न मिले तब तक बाहर की समृद्धि और बाहर की संपत्ति और बाहर का साम्राज्य किसी भी मूल्य का नहीं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस पक्ष में हूं कि लोग गरीब रह जाए दीनहीन रह जाए कोई दिनहीन नहीं रहना चाहिए क्योंकि एक आदमी भी गरीब है तो हम सब उसकी गरीबी के लिए जिम्मेवार है और एक आदमी भी दुखी है तो हम सब उसके दुख के लिए जुम्मेवार हैं। और हम सब अपराधी हैं, लेकिन ये बोध अगर विकसित हो जाए तो एक नया समाज और एक नए देश का जन्म हो सकता है मेरी बातों को इन चार दिनों इतनी शांति और इतने प्रेम से सुना उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे परिणाम स्वीकार